ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन की अनिवार्य शर्त चित्त शुद्धि सख्त उपाय आवश्यक आध्यात्मिक क्षेत्र में वेदांत एलोपैथी की सदस्य है कभी भी होम्योपैथी सदस्य नहीं क्योंकि सांसारिकता की बीमारी अत्यंत कठिन हो गई है इसलिए तेज दवाइयों की आवश्यकता है वेदांत बीमारी का कठोर उपचार सुझाता है प्रभावशाली इंजेक्शन और अधिक मात्रा में एलोपैथी दवाइयाँ आवश्यक है वेदांत में होम्योपैथी जैसी कोई चीज़ नहीं है वेदांती के लिए होम्योपैथी इलाज काम नहीं करेगा क्योंकि प्रभावशाली होने के लिए वेदांत को पानी मिलाकर तरल नहीं किया जा सकता क्या तुम देखते नहीं कि अंतहीन अनुकरण के द्वारा ईशा के उपदेशों का क्या हाल हो गया है वासनाएँ और इंद्रियाँ हमारी चित्त चिर शत्रु हैं अतः एक अनियंत्रित और अनुशासित जीवन यापन करना अत्यंत आवश्यक है वासना की सर्वग्राही शक्ति की कोई सीमा नहीं है और जब तक हम अपने ऊपर उसके प्रभुत्व को बने रहने देंगे तब तक महापुरुषों द्वारा हमें प्रदत्त किसी भी आध्यात्मिक उपदेश का पालन नहीं कर सकेंगे इस तथ्य को जाने अनजाने छुपाना नहीं चाहिए प्रत्येक इच्छा को एक एक करके दूर करना हमारे लिए संभव नहीं है अतः उनका सामान्य निर्मम संहार आवश्यक है परमात्मा की ओर मुड़ने पर उनको हमारे भीतर दैवी प्रकाश करने देने पर सारा अंधकार तत्काल नष्ट हो जाएगा तब वे स्वयं युद्धभूमि में आकर हमारे लिए युद्ध करेंगे प्रभु अपना कार्य करते हैं लेकिन जब तक हमें व्यक्तित्व तो बोध है जब तक हम अपने को अपने कर्मों का करता समझते हैं तब तक हमें भी अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए हमें इस दृश्य जगत से अपनी आसक्ति को त्यागना है हमें समस्त दैहिक और सांसारिक वासनाएं त्यागनी चाहिए हमें समस्त आसक्तियों तथा इनसे संबंधित कर्तव्यों को त्यागना है संसार की समस्याओं और कष्टों से बचने का तथा प्रकाश को ढक रहे अंधकार को दूर करने का यही एकमात्र रास्ता है हम परमात्मा को हमारा रूपांतरण करने तथा उच्चतर जीवन यापन करने की क्षमता प्रदान करने देवे संसार को नितांत आवश्यकता से अधिक महत्व जरा भी न दे चाहे मठ में रहें या बाहर हम सदा संसार में ही हैं हम संसार से पलायन नहीं कर सकते लेकिन हमें संसार को हमारा ध्यान पूरी तरह से सोखने नहीं देना चाहिए जैसा श्री रामकृष्ण कहा करते थे नौका पानी में रहे लेकिन पानी को नौका में नहीं रहना चाहिए आत्मचिंतन करो वास्तविक पवित्रता प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यह सोचना है कि हम स्वरूपतः पवित्र हैं पाप अपवित्रता दुर्बलता और अपूर्णता का चिंतन कभी नहीं करना चाहिए हम सभी स्वरूपतः पूर्ण हैं किंतु हम अपनी चिरंतन पूर्णता को भूल गए हैं और इसीलिए अनंत भूले करते जाते हैं लेकिन जो ही हम अपने वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि पुनः प्राप्त कर लेते हैं तो ही अपवित्रता पाप अपूर्णता केवल कुछ स्वप्न मात्र बनकर रह जाते हैं यह पवित्रता भीतर से उमड़ती रहती है क्योंकि वह हमारी अपनी है और अनादि काल से हमारी थी यह बाहर से नहीं आती यह ऊपर से जोड़ी गई नहीं है और न ही उसे नए सिरे से बनाना है आध्यात्मिक जीवन का अर्थ यह भीतर से विकास है पर यह वस्तुता विकास नहीं बल्कि अनावरण मात्र है क्योंकि यदि पूर्णता और अपवित्रता हमारे अपने स्वभाव में नहीं होते तो हम कभी पवित्र और पूर्ण नहीं हो पाते कभी भी हमारा त्राण नहीं हो पाता अंतर में रूपांतरण लाओ फिर यह रूपांतरण अनाजास बाह्य जगत में अभिव्यक्त होगा हमारे संपूर्ण स्वभाव को पवित्र करना है यह ध्यान रखो कि तुम केवल ऊपरी लिपाई पुताई ही न करो सर्वप्रथम पुरानी पपड़ियों को घेस घेस कर निकालना चाहिए उसके बाद सुचारू रूप से भूमि को पुनः तैयार करना चाहिए तीव्र साधना करो यह तुम्हें तुम्हारे झूठे व्यक्तित्व से जो अपवित्र है ऊपर उठने में सहायक होगी तुम्हारे झूठे व्यक्तित्व अर्थात अहंकार से तुम्हारे विचार कलुषित और अपवित्र हो जाते हैं यदि तुम्हारा वास्तविक व्यक्तित्व अपवित्र होता तो तुम कभी भी पवित्र नहीं हो पाते और तुम में से किसी के भी उद्धार की आशा नहीं होती लेकिन हमारा वास्तविक स्वरूप नितांत पवित्र स्वप्रकाश है और हमें उसे पुनः प्राप्त करना है शुभ विचार कर्म और वचन बहुत सहायक होते हैं लेकिन निरंतर साधना के बिना ये पर्याप्त नहीं होते और वे तुम्हें ऐसे किसी रूप में परिवर्तित कभी नहीं कर सकते जो तुम अभी नहीं हो अपने प्रति जगत के प्रति हमारे मन में उठ रहे सभी मानसिक चित्रों और स्मृतियों के प्रति पूर्णतः नया दृष्टिकोण होना चाहिए मलिन विचार के मन में उठने पर हमें खेद होना चाहिए लेकिन इसके द्वारा हमें आगे बढ़ने की ओर अधिक प्रेरणा मिलनी चाहिए तथा हमें और अधिक दृढ़ निश्चय होना चाहिए हमें आभारी होना चाहिए कि हमारे मन में पड़ी हुई ऐसी अपवित्र बातों की हमें जानकारी प्राप्त हुई है यदि हमें उनका ज्ञान न हो तो हम उनसे कभी सफलतापूर्वक लड़ नहीं सकते जितनी अधिक कठिनाई हो उतना ही अधिक पुरुषोचित युद्ध होना चाहिए उतना ही अधिक उन्हें दूर करने का हमारा संकल्प और अंतहीन दृढ़ता होनी चाहिए यदि सचमुच हमारे मन में मैल और कचरा है तो हमें इस तथ्य को जानना चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि वह कितना बुरा है किसी बुराई को जानना आधा युद्ध जीतने के बराबर है हमें हमारे मन द्वारा महान शरारत करने की संभावना की जानकारी होना अच्छा है जिससे हम सावधान रहें और छलने की उसकी नापाक कोशिशों के प्रति पूर्ण सजग रहें काम क्रोध लोभ हिंसा आदि भावनाओं द्वारा स्वयं को परिचालित होने देकर मानव स्वयं तथा दूसरों के लिए कितने महान दुख की सृष्टि करता है और ये समस्त वासनाएँ हमारे मन के भीतर ही गहरी छुपी पड़ी रहेगी यदि हम उन्हें जानकर उन्मूलित न कर दें अपने मन को सचेतन रूप से उच्चतर जीवन की ओर न मोड़ने तक वह इनसे सदा ही भरा रहेगा साधक के लिए सचेतन रूप से अपने चेतना के केंद्र को स्थानांतरित करना आध्यात्मिक जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण कदम है सामान्यतः हमारा व्यक्तित्व किसी एक केंद्र शारीरिक मानसिक या आध्यात्मिक केंद्र के चारों ओर कार्य करता है कुछ लोगों जैसे पेटू और शराबियों में पेट चेतना का केंद्र रहता है दूसरों में वह हृदय के नीचे सांसारिक भावनाओं का स्थान रहता है साधक को अपने चेतना के केंद्र को निम्न से उच्चतर केंद्रों में स्थानांतरित करना सीख लेना चाहिए सर्वप्रथम उसे अपने वास्तविक आध्यात्मिक केंद्र को खोज निकालना चाहिए और उसके बाद अभ्यास द्वारा अपनी चेतना को निरंतर इस केंद्र पर बनाए रखना चाहिए उसे सदा यह देखते रहना चाहिए कि कहीं उसकी चेतना उच्चतर आध्यात्मिक केंद्र से नीचे तो नहीं चली गई है अपने उच्चतर आध्यात्मिक चेतना के केंद्र में स्थिर रहना एक महत्वपूर्ण साधना है सूक्ष्म वासनाएं कभी यदि हम अपने मन की गहराइयों का सूक्ष्म निरीक्षण करें तो हम कुछ सूक्ष्म वासनाओं को बीज रूप में मन के अंधकार में कोने में पड़ी पाएंगे और यदि हम अपने आचरण में अत्यधिक सावधान न हो तो वे किसी दिन उठेंगी और अच्छी तरह अंकुरित होकर बहुत समस्या पैदा करेंगी भगवत साक्षात्कार के पूर्व तक अत्यधिक संयम भले ही रखा गया हो पर वासनाएं और प्रवृत्तियाँ पूरी तरह नष्ट नहीं होती वे केवल निरुद्ध रहती हैं अतः साक्षात्कार से पूर्व तक हम कभी भी सुरक्षित नहीं होते और यदि हम अपने समग्र आचरण तथा लोगों के साथ संबंध एवं व्यवहार में अत्यधिक सावधानी न बरतें तो हम एक दिन अवश्य फिसल जाएंगे महान संयमी होते हुए भी भक्त को कभी भी अति साहसी नहीं होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति के लिए भी आचरण का एक निश्चित विधान पालन करने के निश्चित नियम होने चाहिए जिससे वह असावधानियों अथवा बुरे संग के कारण किसी बुराई से पतित न हो जाए भगवत गीता में कहा गया है रस आसानी से नहीं छूटता और सचमुच महानतम संयमी पुरुष में भी इंद्रिय विषयों का रस बीज रूप में प्रत्यक्ष अतन्द्रिय अनुभूति की ज्वाला में पूरी तरह से भस्म होने तक बना रहता है उसके बाद वासना की प्रतीत होती है पर जली हुई रस्सी के समान वह और बंधन का कारण नहीं होती ऐसे पुरुष की चेतना में विद्यमान भाव और विचार संपूर्णतः परिवर्तित हो गए होते हैं और वह वासनाओं से और प्रभावित नहीं होता यह जानते हुए भी कि बीज पुनः अंकुरित हो सकता है हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए इससे हमें अपने कार्य की विशालता का गोध होना चाहिए हमें अपने आप से कहना चाहिए कार्य इतना कठिन है अतः मुझ में अधिकाधिक निश्चय एक निष्ठा और सजगता होनी चाहिए हमें खतरे को न तो बढ़ाना और न ही कम करना चाहिए यथार्थवादी हो और स्वयं के प्रति कठोर हो